पत्रावली 272 सौ स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित ई टी स्टर्डी का मकान हाईवू कैवरसम रीडिंग अठारह सौ छियानबे प्रिय शशि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने अपने पूर्व पत्र में इसका उल्लेख किया है या नहीं अतः इस पत्र द्वारा तुम्हें यह सूचित करता हूँ कि काली अपने रवाना होने के दिन अथवा उससे पूर्व श्री ए टी स्टडी को पत्र डाल दे ताकि वे जाकर जहाज से उसे निवा लाए यह लंदन शहर मनुष्यों का सागर है दस पंद्रह कलकत्ता इसमें इकट्ठे समा सकते हैं अतः इस प्रकार की व्यवस्था किए बिना गड़बड़ी होने की संभावना है आने में देरी ना हो पत्र देखते ही उसे निकलने को कहना शरद की तरह आने में विलंब नहीं होना चाहिए और बाकी बातें स्वयं सोच विचार कर ठीक कर लेना काली को जैसे भी हो शीघ्र भेजना यदि शरद की तरह आने में विलंब हो तो फिर किसी के आने की आवश्यकता नहीं है ढुलमुल नीति वाले आलसी से यह कार्य नहीं हो सकता यह तो महान रजोगुण का कार्य है तमोगुण से हमारा देश छाया हुआ है जहाँ देखो वहीं तम रजोगुण चाहिए उसके बाद सत्व वह तो अत्यंत दूर की बात है सस्नेह नरेंद्र